हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे भगवान का एक नाम है भक्त वत्सव इसका अर्थ है कि भगवान इनके भक्तों को पालन करते हैं रक्षा करते हैं स्नेह कहते हैं भक्तों के लिए भगवान माता पिता सब कुछ है तो भगवान है परम पुरुष पुरुष का मतलब व्यक्ति भगवान तो खाली निराकार नहीं है भगवान का रूप है भगवान का मन है भगवान का प्रेम है और भगवान सबको प्रेम करते हैं, लेकिन विशेषकर भक्त के प्रति भगवान का प्रेम होते हैं तो वो प्रेम कैसे प्रकट होते हैं तो कभी कभी भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं इनकी सेवा भावना पोषण करते हैं भक्तों को दंड देने से कभी कभी भगवान नाराज होते हैं भक्तों पर भगवान का अनेक रूप है रामा, नृसिंह पुराहा कुर्मा इत्यादि मूल रूप कृष्ण ये सभी रूपों में नरसिंह रूप सौर विचित्र है असाधारण अद्भुत उत्तम अंग जैसे और नीचे मनुष्य जैसे इसलिए इनका नाम है नरसिंह नरसिंह, नृकेशरी नाराहारी तो भगवान नाराहारी भक्तों को रक्षा करते हैं एक कहानी कहता हूं तो कैसे भगवान नरसिंह देव मे और मेरा गुरु भ्राता को थोड़ा नाराज थे और हमको यथार्थ शिक्षा दी क्योंकि हम इनकी यथार्थ पूजा नहीं की ये बहुत दिन के पहले की बात है लगभग पच्चीस साल के पहले उस समय में युवक ब्रह्मचारी था और हम बांग्लादेश में थे उस समय हमारा मिशन स्कॉन मिशन बांग्लादेश में नया था तो मैं और मेरे मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्रत थोड़ा घूम लिया था बांग्लादेश में पूरा देश देखने के लिए तो क्या स्थिति है और इस देश में हम कैसे प्रयास करेंगे भगवान की भक्ति प्रचार करने तो ऐसा घूम के घूम के एक दिन दोपहर हम एक पवित्र वैष्णव तीर्थ स्थान पर आया है श्री पुंडली धाम छठग्राम शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है तो वो दिन चतुर्दशी था, जिसमें भगवान नर सिम का अविर्भाव उद्यापित करते है होते हैं तो उस दिन में शुद्ध वैष्णवगण उपवास पालन करते हैं संध्या समय तक क्योंकि भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव संध्या समय पर था। तो इसलिए शुद्ध वैष्णवगण दिन भर भगवान नरसिमहदेव की स्तुति करके कीर्तन करके ऐसे बीतते हैं और शाम को इनकी विशेष पूजा होती है और उसके बाद अनुकूप अर्थात हल्का फल फो इत्यादि प्रसाद ले सकते हैं अथवा अगले दिन तक उपवास करना है लेकिन उसी दिन में पूरे दिन में कुछ करना नहीं लेना चाहिए वो नियम है क्योंकि भगवान नरसिंह नरसिंहदेव उग्र है इनके भक्तों को स्नेहल कहते हैं शेर जैसे तो सभी प्राणी शेर से डर लगते हैं लेकिन शेर के बच्चे को उस शेर ज्यादा स्नेहल कहते हैं तो इस प्रकार भी भगवान नरसिंह नरसिंहदेव उग्र है इनके उग्र रूप है और उग्र स्वभाव है लेकिन भक्तों नृसिंहदेव से डर नहीं लगते प्रेम करते हैं, और भगवान नरसिंहदेव भक्तों को भी प्रेम करते हैं। तो क्या हुआ हम नृसिहा चत पर दोपह हम उस दिन में क्योंकि हम बंगद में नया थे और हम चाहते थे कि हम इस देश में विपुल प्रचार करेंगे और उसलिए थोड़ा देश घूम लिया तो उस दिन हमारा कोई उपाय भी नहीं था भगवान नृसिहदेव की पूजा करना क्योंकि हम नए थे बंग्लादेश में और हमारे कोई निर्दिष्ट जाएगा नहीं था कोई मकान कोई घर कोई मंदिर ऐसे कुछ नहीं था तो ऐसे एक कार में हम देश में घूम लिया था और फुंडरी धाम में आए थे तो उस समय दोपहर एक स्थानीय भक्त पुण्डुर धाम का एक भक्त हमको प्रस्ताव किया कि आप यहां रहो और आधा घंटा एक घंटा और पुण्डुर धाम पुंदरिक विद्या विद्यानिधि का प्रसाद में लेंगे तो हम बोले की आज उपवास है हम कैसे प्रसाद लेंगे आज नृसिंह चतुर्दशी है तो भगवान नृसिह को आदर करने के लिए कुछ भी प्रसाद कुछ भी खाना नहीं लाना है तो वो वैष्णव हो मुझे नहीं मालूम था ऐसे बोला तो मेरे गुरु भ्रातर जो मुझसे ज्येष्ठ थे तो वे मुझे बोले कि तू सही है नृसिंह चतुर्दशी है और उपवास भी करना है लेकिन यही भी सही है कि हम इस पवित्र चर्च स्थान में आया है और हमें मालूम है कि हम फिर अवसर मिलेंगे लेंगे यहाँ आना और अयाचित रूप से भक्तों हमको शुद्ध अति विशुद्ध पुण्डुल धाम का प्रसाद अर्पण करते हैं हम अस्वीकार करेंगे कैसे तो अच्छा हो नृसिहा चतुर्दशी दिर्ष, होने के भी हम थोड़ा सा फुंडली विद्यानिधि का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं ज्यादा याजी नहीं था क्योंकि वो नियम है भगवान नारा सिंहदेव के लिए उपवास करना लेकिन क्योंकि वो भक्त मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे इसलिए नहीं स्वीकार किया ठीक है हम थोड़ा प्रसाद लेंगे लेकिन दिल में ज्यादा संतुष्ट नहीं था ठीक है हम प्रसाद लिया और पुण्डी विद्यानिधि को आदर किया और उनका आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की और भगवान नर सिंह देव का, पर, का कृपा के लिए भी प्रार्थना की तो क्या हुआ हम फिर प्रसाद लेके थोड़ा आराम करके फिर चले गए कार में एक छोटी सी गाड़ी थी और घूम के घूम के संध्या समय आया था तो उस समय भगवान नारे सिंहदेव की विशेष पूजा करने चाहिए लेकिन हमें ऐसे ही सोचे कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है देश को देखना भविष्य भावी प्रचार करने के लिए और इसलिए हम नरसिंहदेव की विशेष पूजा नहीं करते हैं और भगवान नरसिंहदेव क्षमा करेंगे तो ऐसे ही हमें सोचे तो वो पहाड़ी इलाका था और उस शाम का समय था और सूर्यास्त सामने था फिर हम मतलब हम ऐसे देहात में था वो गांव के गांव नहीं है वो पहाड़ी इलाका तो कोई आदमी कोई गांव कुछ नहीं था खाली पहाड़ और जंगल ऐसे तो रास्ते जाके जाके सामने देखा कि एक बहुत कहरी घाटी है और उसके ऊपर एक बहुत ही संकीर्ण पुलिया तो हम फो के पास आया था धीरे धीरे गाड़ी चलाके फिर निर्णय किया कि वो गाड़ी चलेगी कि नहीं क्योंकि वो बहुत पतला फो और एकदम खाली था वो ब्रिज दो साइड पर कुछ दयाल ऐसे ही कुछ नहीं था एकदम खाली तो इतना पतला पुल, तो हम जा पाएंगे कि नहीं तो अगर हम अच्छी तरह नहीं जाएंगे तो हम गिरेगा पूरी गाड़ी गिरेगी और बहुत कहारी घाटी है तो फिर सत्यानाश होगा लेकिन पीछे वापस जाना वो भी बहुत मुश्किल होता था क्योंकि बहुत बहुत दूर वापस जाना पड़ता था, था तो फिर हम निर्णय किए कि हम प्रयास करेंगे जान तो बहुत पटला पुल और लंबाई चौड़ाई दोनों ज्यादा नहीं था लेकिन बहुत खतरा था तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय नृिंग जय नृिंग बोल के वो दूसरा भक्त मेरे गुरु भाई जो गाड़ी चलाते थे तो धीरे धीरे पुल पर गाए थे वो तो ड्राइविंग किए हैं तो हम पुल के एकदम बीच में थे जिसमें स्लिप हो गया और ऐसा हुआ कि वो ब्रिज ऐसे है और गाड़ी ऐसे हुए मतलब गाड़ी की सामने की एक चाका डाइने के चाका पुल पर थी लेकिन दूसरी बाएं की सामने की बाएं की चाका तो गाठी के ऊपर थी और पीछे की चाका तो बाएं की चाका पुल पर थी और डायने की चाका तो आकाश में थी तो ऐसे ग्यारह ऐसे तेरह फल पर थे और ऐसे हिलती रहती थी, और हम उसके अंदर में थे तो क्या अवस्था है तो भक्तों जब कातर में है क्या कहते हैं भगवान नृसिहदेव का स्मरण कहते हैं तो बहुत कातर में है। ऐसा कहते रहते कि हम नहीं कोई भी समय गाड़ी पूरा गिल जा सकती थी और गाड़ी के बाहर जाना संभव भी नहीं था क्योंकि गाड़ी बहुत हिलते रहते तो उसी अवस्था में हम मन ही मन नृसिंहदेव का तीव्र स्मरण किए नमस्ते नृ सिंहाय प्रह्लाद्लाद डायने हिण्य कशिपो वक्ष इतो नरसिंह काल इथो नृ सिंह फर तो नृ सिंह यथ यथ यानी तथो नृ सिंह पहे नृ सिंह हृदय नृ सिंह नृसीह आदि शरनम प्रपजे तो ये स्तुति नरसिंह पुरा न से नमस्ते नर सिंहाय हे भगवान नृसिंहदेव आपको नम, नमस्कार करता हूँ नमस्ते नरसिंह प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद ये नाम का मतलब जो सदैव आनंदित होते हैं तो प्रहलाद कैसे आनंदित होते हैं भगवान नृसिहदेव का स्मरण करने से तो भगवान नृसिहदेव प्रहलाद को आनंदित बनवाते हैं लारे लारे जाएने हिरण्यकशिपुर का शिपो हिरण्य का शिप का वक्शन जायसे लेकिन भगवान नृसिदेव इनकी नाकों से आसानी से हिरण्य का शिपो का वक्ष तोड़ दिया नकारे इतो नृसिह पर नृसिहदेव यहाँ पर है वहां पर है या तो या तो यानी तौ नृसि जिसमें जय सभी जाएगा जिसमें जाता हूं उसमें भगवान नृसिहदेव है क्योंकि वही सर्वव्यापी भगवान है मेरे बहार में और मेरे हृदय में भी नृसिदेव है नृसिंह नृसि नृसिंग भगवान नृसिहदेव जो सर्वादि है इनके चरण पर मैं शरण लेता हूं तो ऐसे भगवान सिंहदेव का तीव्र स्मरण करके इनके चरणों पर हम प्रार्थना किए तो क्या करेंगे यदि हम ग्यारी में है और गैरी बाहर जाने वो लगभग संभव नहीं था तो मेरा गुरु भ्राचा मुझे बताया कि जायसे ताई से हो बाहर जाओ और प्रयास करो गैरी उठा के अच्छी तरह ब्रिज पर रेक देना तो क्या करे तो धीरे धीरे डर बाजा खुल दिया और ऐसा गाड़ी हिलती थी लेकिन वो ब्रिज पर तांग रखने का जायगा भी नहीं था तो मुझे मालूम नहीं लेकिन चाई साई ताइसाई हो भाग आया था और धीरे धीरे नृसिंग नृसिंग देव जो नृसिंग देव स्मरण करके वो गाड़ी के पीछे आया था और पीछे से पका के उसको उठाया ब्रिज पर तो आई से फिर ब्रिज पर सीधा आया था गाड़ी फिर वो भक्त जय नृसिंग जाय नृशंग बहु के गेला गया और धीरे धीरे गाड़ी चलाया और ब्रिज को पार किया था जय नृसिदेव भगवान जय नृसिदेव भगवान तो फिर हम बैठ गए हैं और चला गया तो फिर हम सोचे कि तो भगवान नृसिहदेव इतना कृपालु है क्योंकि आज नरसिंह चतुर्दशी है और हमारा कर्तव्य था भगवान नृसिंहदेव की विशेष पूजा करना जैसे कि उनका विशेष स्मरण होगा लेकिन हम ऐसे नहीं किया और यही समय है संध्या समय जिसमें इनकी विशेष पूजा करना है लेकिन हम नहीं किया था लेकिन भगवान नृसिहदेव इतने दयालु है कि हम इनको भूल किया है लेकिन वे हमको नहीं बोले वे ऐसी घटना की व्यवस्था किए जिससे हम उसी समय उनका अविर्भाव समय इनका तीव्र स्मरण किया था तो यही भगवान नृसिहदेव की दया है <laughs> तो ऐसे हम समझ लिया कि भगवान नृसिंहदेव हमारे प्रति विशेष कृपा देते हैं नाराज से भगवान नृसिहदेव कि हम इनकी पूजा नहीं करते प्रचार का नाम से हम भगवान नृसिहदेव की पूजा को उपेक्षा की वो अच्छा नहीं था तो नृसिंहदेव इसी घटना की व्यवस्था करने से हमको उपदेश दिया और, तो उस समय से पच्ची साल में, में कभी भी नृसिंह चतुर्दशी अच्छी पालन करना था तो यही एक कहानी है सही कहानी जैसे मैं भगवान नृसिंहदेव की कृपा मिली विपरीत रूप से <laughs> तो ऐसे हम जानते हैं कि भगवान नृसिंहदेव हमारे जीवन में होते हैं वे हमारे साथ सदैव होते हैं और अगर हम प्रयास करेंगे इनकी सेवा करना तो वे जरूर हमको रक्षा करेंगे और अगर हम प्रयास करते हैं इनकी सेवा करना लेकिन कभी कभी उनको भूल करते हैं तो हम इनको भूल करेंगे वो हो सकते हैं, लेकिन भगवान हमको कभी भी नहीं भूलेंगे में एक वचन है कि दुर्दैव धरे आने अर्थात दुर्दैव दुर्भाग्य से भगवान की भक्तों जी जाए अन्न स्थान है मतलब भगवान की सेवा में इच्छुत होते हैं अगर भगवान की सेवा से वैसे होते हैं तो धन्य से ठाकुर वो प्रभु भगवान धन्य होते हैं क्योंकि जबरदस्त से वो भक्तों का थीश, थीश के वो भक्त इनके पास वापस लाते हैं <laughs> तो मजा मजादारे मैं, मैं कभी कभी बोलता हूं कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम मंड सिर मुंडित होते हैं तो शीखर रखना क्यों एक टिकी चोटी क्यों रखना है तो ऐसा है शास्त्र में कि भगवान इनके भक्तों को इनके भ्रष्ट भक्तों को बाल, बाल खींच के इनके पास वापस लाते है तो कुछ बाल रखना चाहिए जैसे कि भगवान हमको खींचेंगे <laughs> तो ऐसा है हमारे जीवन में अनुभूति है तो कैसे भगवान हमको रक्षा करते है इस भक्ति जीवन में बहुत कुछ हो सकते शांति हो सकते हैं, लेकिन हम इतना मानसिक शांति होती है लेकिन हमारे जीवन में बहुत कुछ होते बहुत एडवेंचर होते हैं, भगवान की सेवा में तो खस जो प्रयास करते हैं प्रचार करना इनके जीवन में बहुत आनंद होगा बहुत प्रकार की गाथना होती है लेकिन हम हर कदम में भगवान की उपस्थिति अनुभव करते हैं भगवान की रक्षा अनुभव करते हैं और इसी प्रकार से हम पूरा अस्वस्थ होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है हमारा पालक हमारा उधारकर्ता हमारा प्रभु है वही पिता है वही माता है वे हमारा प्रेमास्पद है चाय श्री कृष्ण भगवान चाय नर सिंह देव भगवान चाय शील प्रभुपाद हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा